शांति शांति ही महर्षि पतंजलि ने ईश्वर की परिभाषा की है ईश्वर का लक्षण बताया है कि ईश्वर के कैसे लक्षण होते हैं किसको ईश्वर मानना चाहिए और किसे ईश्वर नहीं मानना चाहिए यदि वो ईश्वर है तो उसका कैसा स्वरूप होना चाहिए उसकी परिभाषा यथार्थ रूप में 24वें सूत्र में महर्षि पतंजलि स्पष्ट करते हैं क्लेश कर्म विपाक आशय अपराष्ट पुरुष विशेष ईश्वर ये ईश्वर का स्वरूप है ऐसे स्वरूपों वाला ईश्वर होता है जिसमें क्लेश नहीं रहते हैं और क्लेशों से प्रेरित होकर के कोई ऐसा कर्म नहीं कर सकता इसलिए कहा यहां पर क्लेश के बाद में कर्म ईश्वर ऐसा कोई कर्म नहीं करता है जिन कर्मों के पीछे क्लेश कारण बनते हों अर्थात ईश्वर कर्म नहीं करता है ऐसा बताया जा रहा है ऐसा कर्म नहीं करता है जिस कर्म से व्यक्ति को फल प्राप्त हो जाए इसलिए कर्मों से भी ईश्वर को यहां पर अलग बताया जा रहा है कर्मों से भिन्न बताया जा रहा है कर्मों से युक्त होता नहीं है और महर्षि वेदव्यास ने इस कर्म शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है कुशला कुशला नी कुशला कुशलानी कर्मानी ऐसे कर्म जो कुशल है यानी पुण्य कर्म है ऐसा कर्म जो अकुशल है यानी पाप कर्म है परमपिता परमेश्वर पाप और पुण्य इन दोनों प्रकार के कर्मों से अपरामृष्ट पृथक है भिन्न है अलग है यानी ईश्वर पुण्य कर्म नहीं करता है ईश्वर पाप कर्म भी नहीं करता है और ना ईश्वर पुण्य कर्म करता है ना पाप कर्म करता है फिर भी ईश्वर कर्म तो करता है पर वो जो कर्म करता है वो कर्म ना पुण्य में आता है ना पाप में आता है और यहां इस बात को समझने का प्रयत्न करना है जो मनुष्य कर्म करता है वो क्यों करता है मनुष्य जो भी कर्म करता है वो क्यों करता है मनुष्य इसलिए कर्म करता है जो चीज अप्राप्त है जो वस्तु अप्राप्त है जो पदार्थ मनुष्य के पास नहीं है अप्राप्त वस्तु को अप्राप्त पदार्थ को प्राप्त करने के लिए कर्म करता है आज जो भी हम कर्म करते जा रहे हैं अप्राप्त है हमारे पास में नहीं है जो हमारे पास में नहीं है उसको पाने के लिए उसको प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं मनुष्य के पास पैसा नहीं है पैसे को पाने के लिए कर्म करता है मकान नहीं है तो मकान को पाने के लिए कर्म करता है नौकरी नहीं है तो नौकरी पाने के लिए कर्म करता है भोजन नहीं है तो भोजन पाने के लिए कर्म करता है पानी नहीं है तो पानी पाने के लिए कर्म करता है जो भी कर्म करता है कुछ पाने के लिए करता है यानी अप्राप्त को जो प्राप्त नहीं है उसके पास में नहीं है उस अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए कर्म करता जा रहा है यह मनुष्य है परंतु ईश्वर ईश्वर ऐसा कोई कर्म नहीं करता ईश्वर को अप्राप्त तो कुछ भी नहीं है ईश्वर को तो सब कुछ प्राप्त है और मनुष्य जिस धन को मकान को जमीन को सोने को चांदी को नौकरी को उसको इसको किस लिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि उनसे उसको सुख मिलता है सुख पाने के लिए उन पदार्थों को प्राप्त करना चाहता है पर ईश्वर को ऐसा प्राप्त करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ईश्वर को ये सारी चीजें नहीं चाहिए क्योंकि इन समस्त पदार्थों को ईश्वर ने ही बनाया है और ईश्वर ने बना करके हम सब मनुष्यों के लिए दिया है इसलिए ईश्वर को इन पदार्थों की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए इन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए कोई भी कर्म ईश्वर नहीं करता है फिर भी ईश्वर कर्म करता है और जिन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य कर्म करते हैं उन पदार्थों से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है और जिस जिस से सुख प्राप्त होता है उस उसको प्राप्त करने के लिए कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है परंतु ईश्वर को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ईश्वर के पास में सब कुछ प्राप्त है यानी मनुष्य सुख को पाने के लिए इन पदार्थों को प्राप्त करना चाहता है और ईश्वर के पास सुख तो है ईश्वर स्वयं आनंद से परिपूर्ण है ईश्वर को तो जो पाना था वो तो प्राप्त है पहले से उसी के पास में है जब से ईश्वर है तब से ईश्वर के पास आनंद है आनंद ईश्वर से अलग नहीं हो सकता आनंद ईश्वर का स्वरूप है आनंद ईश्वर की एक विशेषता है आनंद ईश्वर का एक गुण है आनंद ईश्वर का एक धर्म है आप धर्म कहो गुण कहो विशेषता कहो क्वालिटी कहो कुछ भी कहो ईश्वर और आनंद से परिपूर्ण है तो आनंद और ईश्वर दोनों एक साथ में हैं। जब से ईश्वर है तब से आनंद है आनंद ईश्वर से अलग नहीं हो सकता ईश्वर को पहले से ही आनंद प्राप्त है यानी ईश्वर के पास स्वतः आनंद विद्यमान है तो ईश्वर क्यों कर्म ऐसा करेगा जिसको करने से ईश्वर को आनंद प्राप्त हो ईश्वर के पास पहले से ही आनंद प्राप्त है अर्थात ईश्वर के पास पहले से ही आनंद विद्यमान है इसलिए ईश्वर ऐसा कोई कर्म नहीं करता जिस कर्म को करने से उसको आनंद प्राप्त हो जाए जो उसके पास ना हो इसलिए अप्राप्त सुख को प्राप्त करने के लिए मनुष्य कर्म करता है ऐसा कर्म ईश्वर का भी नहीं करता और देखिए जो प्राप्त दुख है मनुष्य के पास बहुत सारा दुख है उस प्राप्त दुख को दूर करने के लिए मनुष्य कर्म करता है शरीर में मल है और उस मल को दूर करने के लिए व्यक्ति को स्नान करना पड़ता है यदि मल रहेगा तो दुख मिलेगा ईश्वर को स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है ईश्वर के पास ऐसा कोई दुख नहीं है इसलिए ईश्वर ऐसा कर्म कोई नहीं करता है जिससे उसको दुख दूर करना पड़े क्योंकि उसके पास दुख है ही नहीं उसके पास तो आनंद ही आनंद है तो दो प्रकार के कर्मों को मनुष्य करता है सुख को प्राप्त करने के लिए सुख को प्राप्त करने के लिए अप्राप्त सुख को प्राप्त करने के लिए कर्म करता है और मनुष्य के पास दुख है तो उस दुख को दूर करने के लिए प्राप्त दुख को दूर करने के लिए कर्म करता है इस प्रकार दो प्रकार के कर्म मनुष्य करता जा रहा है सुख को पाने के लिए कर्म और दुख को दूर करने के लिए कर्म ऐसे कर्म परमेश्वर ईश्वर कभी नहीं करता जब कुशल कर्म पुण्य कर्म मनुष्य करता है तो सुख प्राप्त तो होता है जब अकुशल कर्म पाप कर्म करता है तो दुख प्राप्त तो होता है और मनुष्य करता है इसलिए उसको दुख भी प्राप्त होता है और सुख भी प्राप्त होता है परंतु ईश्वर ऐसा कोई कर्म नहीं करता ना करने की आवश्यकता ईश्वर को इसलिए कहा जा रहा है श्लोक में मंत्र में सूत्र में ऋषियों के जितने सूत्र हैं उन सूत्रों में यही बात कही जा रही है और ऋषि लोगों ने जो भी श्लोक बनाए विद्वानों ने जो भी श्लोक बनाए और जो ईश्वर का साक्षात वेद है वेद भी यही कहता है ऋषियों के श्लोक भी यही कहते हैं और सूत्र भी यही कहता है ईश्वर ऐसा कोई कर्म न नहीं करता है इसलिए कर्म क्लेश के बाद कर्म कर्म कर्मों से अपरा ईश्वर सर्वथा भिन्न है फिर भी ईश्वर कर्म करता है वो कौन से कर्म है जो ईश्वर करता है वो वो कर्म है जिन कर्मों का फल ईश्वर को कभी नहीं मिलता कर्म तो ईश्वर करता है पर कर्म इसलिए नहीं करता कि फल प्राप्त करने के लिए सुख को प्राप्त करने के लिए कर्म नहीं करता वो कर्म इसलिए करता है जिससे उसके कर्म से हमें सुख मिले हमारे लिए कर्म करता है हमें सुख पहुंचाने के लिए कर्म करता है ईश्वर यह विशेष बात है और मनुष्य जो कर्म करता है वो अपने लिए करता है अपने सुख के लिए कर्म करता है कोई मनुष्य ऐसा संसार में नहीं है इस सृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है ना हुआ है ना वर्तमान में है ना भविष्य में कभी होगा जो कर्म करे और उसका फल उसको प्राप्त ना हो जो कर्म करे और वो कर्म दूसरों के लिए ही करे ऐसा कोई मनुष्य आज तक ना हुआ ना है ना होगा हा उसके कर्म करने से दूसरों को परिणाम अवश्य मिलता है उसका प्रभाव अवश्य मिलता है लेकिन उस कर्म का वास्तविक फल जो होता है वो उस कर्म करने वाले को ही मिलेगा मैंने भोजन बनाया है और दूसरों को खिलाया है और भोजन बना करके दूसरों को खिलाने वाला जो कर्म मैंने किया है उस कर्म का वास्तविक फल मेरे को ही मिलेगा हाँ मेरे कर्म से दूसरों को सुख अवश्य मिलता है वो मेरे लिए पुण्य है और उस पुण्य का जो फल है वो मेरे को मिलेगा उस पुण्य का फल उनको नहीं मिलेगा हा उस भोजन को सामने वाले खा रहे हैं तो उस भोजन का सुख उनको अवश्य मिलेगा वो भोजन का सुख है उस कर्म का सुख नहीं है इस बात को समझना है मैंने कोई दान दिया किसी को दान का फल तो मेरे को मिलेगा लेकिन जो चीज किसी को दी जा रही है उस चीज से जो सुख उसको मिल रहा है वो कर्म का सुख नहीं है वो उस पदार्थ का सुख है यदि मैं कोई मिठाई किसी व्यक्ति को दे रहा हूं खिला रहा हूं तो वो मिठाई मिठाई का सुख उस व्यक्ति को मिल रहा है मिठाई देने का जो कर्म मैंने किया है उस कर्म का सुख तो उस कर्म का फल तो मेरे को मिलेगा इसलिए जो भी मनुष्य कर्म करता है उस कर्म का फल मनुष्य को मिलता है और यहां ईश्वर जो सृष्टि को बनाने का कर्म करता है उस सृष्टि को बनाने के कर्म का जो फल है वो ईश्वर को कभी नहीं मिलता और ना ईश्वर को चाहिए क्योंकि उसको अप्राप्त कुछ नहीं है उसको सब कुछ प्राप्त है तो सृष्टि बनाने का जो कर्म है उस कर्म को इसलिए करता ईश्वर उस कर्म के कारण से हम मनुष्यों को सुख मिलता है हमारे सुख के लिए ईश्वर सृष्टि को बनाता है हमारे सुख के लिए ईश्वर सृष्टि को बनाए रखता है इसका पालन पोषण करता है और इस सृष्टि को कभी बिगाड़ना भी पड़े प्रलय करना भी पड़े वह प्रलय रूपी कर्म भी वो हमारे लिए करता है प्रलय के कारण से हमें सुख मिलता है यानी भविष्य में सुख मिलेगा तो ईश्वर जो भी कर्म करता है उस कर्म का फल ईश्वर को को कभी नहीं मिलता, ना उस ईश्वर ईश्वर फल की आवश्यकता है। कर्म इसलिए करता है उन कर्मों से हमें सुख मिले हमारे सुखों के लिए ईश्वर कर्म करता है इसलिए ईश्वर के कर्म सर्वथा भिन्न है मनुष्य के कर्म सर्वता भिन्न है इसलिए क्लेशों से युक्त होकर के जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों का फल मनुष्य को मिलते हैं पर ईश्वर क्लेशों से युक्त होकर के कोई ऐसा कर्म नहीं करता यानी अविद्या से मूर्खता से अज्ञानता से युक्त होकर ईश्वर कोई ऐसा कर्म नहीं करता है फिर भी ईश्वर कर्म करता है तो उस कर्म का उद्देश्य मनुष्य है आत्माए हैं हम लोग हैं हमारे सुख के लिए करता है इसलिए कहा जा रहा है कुशला कुशला कर्माणी कुशल अकुशल यानी पाप और पुण्य ये दोनों प्रकार के कर्म हैं और ये दोनों प्रकार के कर्म मनुष्य करते हैं ईश्वर कभी नहीं करता है इस पाप पुण्य रूपी कर्मों से ईश्वर अपरा मृष्ट भिन्न है अलग है ये बात कही जा रही है तो क्लेश कर्म विपाक आशय अपरा पुरुष विशेष ईश्वर इस सूत्र के अंदर क्लेश और कर्म इन दोनों की चर्चा हमने की है मनुष्य क्लेशों से प्रेरित होकर के कर्म करता है यानी अविद्या से प्रेरित होकर के कर्म करता है जब मनुष्य अविद्या से प्रेरित होकर के कर्म करता है तब मनुष्य को पाप और पुण्य रूपी कर्मों का फल प्राप्त होता रहता है यदि कोई व्यक्ति ये कहे ठीक है यदि मनुष्य अविद्या से रहित तो, अविद्या से भिन्न होकर के यानी विद्या विद्या से युक्त होकर के यदि कर्म करे तो हां कर सकता है जब मनुष्य विद्या से युक्त होकर के कर्म करता है तो उस कर्म का फल सुख और दुख जो संसार में मिलने वाले सुख और दुख है वो उस मनुष्य को नहीं मिलेंगे फिर भी उन कर्मों का फल मनुष्य को ही मिलेगा विद्या से युक्त होकर के जो कर्म मनुष्य करता है उसका फल मुक्ति है मुक्ति का सुख है मुक्ति सुख को प्राप्त करने के लिए मनुष्य विद्या से युक्त होकर के कर्म करता है मुक्ति का सुख प्राप्त हो जाए इसके लिए ऐसा करता है जब संसार के लिए मनुष्य कर्म करता है तो सांसारिक फल प्राप्त होता है और मुक्ति के लिए कर्म करता है तो मुक्ति का फल मनुष्य को प्राप्त होता है परंतु ईश्वर चाहे अविद्या से युक्त तो हो चाहे विद्या से युक्त तो हो इन दोनों स्थितियों में ईश्वर ऐसा कर्म नहीं कर पाता न करता है न उसको आवश्यकता है फिर भी ईश्वर कर्म करता है वो विद्या से युक्त तो होकर के करता है विद्या से युक्त तो होकर के कर्म करने के उपरांत भी उस कर्म का फल ईश्वर को नहीं मिलता है इसलिए कहा जा रहा है यहां पर ईश्वर कर्मों से सर्वथा भिन्न है ऐसा कर्म कभी नहीं करता है जिस कर्म से फल प्राप्त होता हो ओ।